नहर को तो पड़ोरो अभी तो नू ठून कार खड़ो हो खड़ो और यू या का मही भगो खान को जैसे या का मही खाण को भगो सो एक दरखत हो सो दरखत हो पतलो और वाह में यू हो ये आदमी

जब घर खोजो जब या की आठ में हुयो और नहर ने कोई और ई जब नहर ने दोनों पंजाब के, के जब याने बच्चे लिया और याने कही के भगड़ा मेहरबानी सुबह तावलिया तावल कर कहा बात है फेंटा उतार सो उतार लियो फेटो कभी हाथा ने बात तो या पकड़ रखा दोनों हाथ फट देर साहब

दे लपेटा और कर कर बांध दियो अब सुन जीव सुमार मार कर जीव दो नुकान काट लिया काट कर कान और जब रो अपनी बेहरबानी सुख देख दे गांव में चले नू कह दीने अक हमने नहर मारो तो जान सुमार ग

कोई हमारी बात सच्ची नहीं माने को नहा तो बिंदु कसू मरे लठन सु मरे का तू देख कही हो, मत काई सु भी। डब को मत करे कर अब साहब वो तो धर लिया कान तो जेब में और अब यासू बोले नहीं अब मुंह सु नहीं बोले का ही बात पर कही ने अब तो लो कौन बिछाई बैठी भर गया भीतर

अच्छो यूं रही दो पांच दिन तो या सू मुह सू नहीं बोलो पीए तक नहीं गयो या को भाई आगो को, को खट्टे नहीं जब भी या बेहद ने कोई अमल ना करो जब तक के ऐसी बात है पूरा तो है इनको कुड़बो और या कुबा की वजह सू शर्मा तो तू तो सू ना बोलो जब भी फिर गये यार को खदाए माँ बापन ने कि जब तू आगो तो लिया जाने गए ली खोल ली तो

अभी फिर, लिया। फिर लिया गो लिया ले आयो फिर ले आयो फिर ना आए बोलो बोलो ही ना मुँह ना कही तू कौन कौन है मैं कौन हूं उठाकर साहब फिर आया को भाई लिया फिर आई को, जब ये दोबारा गई जब या अपनी भावज सु कही अब मां सुना कहे शर्माती भाई भी ना कहे शर्माती बाप सु भी ना कहे ये बोली के देखबीरी भाव जो ऐसी बात है

अब सु पीछे मुए तम मेरा को मत के बात है? के बात बात है है है मेरा काम को ना है। के कैसे के बस मुझ बोले ना मुझ बात ही ना करे तुम वो जारी कहा करू मैं दो बार हुई मुझ पल्लु ना बेटा और इनका कान खड़ा हुआ

के पांच सात दिन छोरी एक रुकी और बीस दिन छोरी एक बार रुकी और जब तक भी पढ़ लो ना नो तो ही तो तो ना मर्देर के कोई सु है या नर सो याने कहा काम करो दूसरी जगरिश् करती हो या को या का बाप ने तो छोर जो या को घर धनी हो ये हो यी एक सज्जन आदमी सोई गाँव में दो चार बार आयो तो या को अंदाजो पड़ लोग बागन ने अखाई छोरो सहूरो है

और इज्जतदार है और समझदार है तो तो गांव बस्ती फूटी रहे ये सब खबर खबर कर दी, होगो तेरी जो मांग है लेन को आ रहा है। को, ना तारीख अब लगी। सो ये तो दस दिन पहले ना लिया। सलाम आल चौधरी अब हूं। देखो सली को बोला

के भाई बाद बाबा ये तो बेटे को लं डागो अब बता कैसे पार पड़े यार ताड़ो ही सु ये तो झगड़ो को हमको बता मेहमान आएगा धेरे पांच तारीख है अरे ये बोले इनको बाप के मैं आ गल कहा दूंगा यार हम बाजरा पे खादा दूंगा यार तो सो हूँ रखवाली करो करेगो चिड़िया ताड़ो करेगो और अड़क दिया छोरे खादा देगा अब सांझ को साहब चावल पकाया और या सुन छोरा हूँ चलो अपना खेत पे वाफक् तो होता

और तुम हरियाणा फेंके तम देखो अभी खेत पे जार बैठ गो लठिया अभी सोचा बिचारी में अक्षरा हमें बड़े को कहा मेहमान तो आ जाएगा

और ये मेहरबानी तेरे लिए जाएगा और घर आंसू तू कह आयो नहीं अब यहां बने कहा अपर तेरे पे लट तो है सुराने, जाए कर दे, जाए कर क्या कर्म करो साहब तो बिठा दियो हूं सांझ को निकाह पढ़ रो या दूसरा नौ साखो वो तो क्योंकि जबरा जोरी पढ़रा आ तो उ गयी वाकि दाब नहीं मानी

लड़की ने कही दिन की ने छोरी ने अब साहब ऐसी भाई भाव में कहा जाऊ काम है अब ऐसे हमारे तो काजी को मुंह तो रहे और लड़का को मुंह रहे तो कच्ची ही मेहजत जब या को निका पढ़ाओ

जब वह मेहजत में मुंह सागो जब यू नो सो निका पढ़ रो जाने भगकर वो मुंह सो लियो, दूला ने दूल जब वो मुंह सो मार लियो आप जनाब या को किलॉट पड़ो

पूरे के 900 सौ जोर की अन्यायी देख शिकारी जाने मुंह निकाह ना पढ़ो मुंह मार निकाह ना पढ़ो मुंह मार लियो अब या बात को रोड़ो या चोरी का आगे भी जा हुयो जब बोली के तेरी बहान की वहां तो नहर मार कर और दोनों कान काट कर जेब में धर लिया आज तक भी वहाँ की गिलवत ना हुई

और यह मूसा के ऊपर इतने अब साहब चावल जो पकड़ा एक कटोर भरो और पे गेरे बोरा और भी गेरो तो तेरा घर धनी लो खाय बाकी फोट कर मूसा को इतने एक रोड़ हो रो चले

तो, आप यू लो, तो, तो अब जू भर करोड़न को घेर कर बुरा खेत में सुखी बाल को दाणो ले तो जीव सू मार गिर अब यह मेहरबानी देखो अब सा हाँ है तो सहारो

जब जबी कह रही है ले सूर्य हमको तो ये बैठ को भी जिग नाही दूसरों तो बता आगो तो बिहार को हमको जिग कहा जिग रही आप तो को डोर रो या और या पे आयु खट दे दिया

पे, के के देख ना तेने कहा कही चौदा बिछाई बैठी ही ना पानी पिए तो वो बात मेरी याद है आज तेने मोको पर लो बिछा दो मेरी बेहरबानी तो आज मेरी बेहरबानी तो आज है जब ही कह रही है के देख

जाने में तेरी होती अक जाने तेरी में ना होती मैंने ये खेल देखो है, जो नौ सा को निका तो गांव में होगो हो में रोड़ो, जब मैंने ये एक बात कही, अक ही जाने सिंह मार तड़पट करो तड़पट को मानो खबर ना करी काय कुंघ गो, तो गोली सुमरे लठन सुमरेगा

सिंह मार तलपट करो ही मूसा मार ऐसी मर्दाना की अस्तरी जा ना मर्दा संग जा। ये तो सिंगन को मारा मैं जाके मूसा मार के ऐसी तैसी कोई थुए ले जा मेरा में जोरे जब यार लेकर लेना

कम होगी गर्म हो

Oh, carry on, get.

छान के हे जी पेजी होने के जाब रे बड़ो ना जाता योग के बीच भैया त्रेता योग के बीच

I bet he up on.